साधना की अद्भुत प्रणाली केनो उपनिषद स्वामी आत्मानंद उपनिषद साहित्य क्या है यह उपनिषद साहित्य दर्शन है फिलासफी के अर्थ में नहीं विचार या चिंतन के अर्थ में नहीं बल्कि देखने के अर्थ में दृष्ट धातु से दर्शन शब्द निकला है जिसका अर्थ होता है देखना ऋषियों ने देखा जो देखा उसे लिपिबद्ध किया लिपिबद्ध करना यह शब्दावली भी उपनिषद साहित्य पर लागू नहीं होती क्योंकि जिन ऋषियों ने देखा उन्होंने तो लिपिबद्ध करके रखा नहीं था श्रुति परंपरा से यह साहित्य हमें प्राप्त होता रहा है श्रुति का तात्पर्य है सुन करके आचार्य ने शिष्य को सुनाया कालांतर में वही शिष्य स्वयं आचार्य बना तब उसने अपने शिष्य को वह विधा दी और इस प्रकार यह परम्परा चलती आई इसीलिए इसे श्रुति परंपरा कहते हैं एक दूसरी परंपरा हमारे यहाँ स्मृतियों की रही है स्मृतियों का लेखन होता रहा पर श्रुति परंपरा में लेखन कहीं नहीं था लेखन तो अभी कुछ ही वर्षों पहले की बात है 200 या 300 वर्ष पहले लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई उसके पहले इतनी विस्तृत परम्परा नहीं थी किसी दूसरी भाषा में उपनिषद का पहला अनुवाद फारसी भाषा में हुआ दारा शिकोह ने इसका अनुवाद फारसी में कराया दारा शिकोह औरंगजेब के भाई थे वे उपनिषद साहित्य से बड़े ही प्रभावित थे उन्होंने फारसी भाषा में कुछ उपनिषदों का अनुवाद कराया बाद में उन उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया यह भी हमारे लिए रोचक है कि वह अनुवाद अंग्रेज़ी में उन्होंने दारा शिकोह के फारसी अनुवाद से किया क्योंकि उन्हें स्वयं संस्कृत भाषा का यथेष्ट ज्ञान नहीं था राजा राम मोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना की उस समय उन्होंने देखा कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव बहुत जोरों से नवयुवकों पर पड़ रहा है और ये नवयुवक पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़े चले जा रहे हैं तथा उनमें से कई ईसाई धर्म को भी अंगीकार कर रहे हैं यह उनके लिए हृदय विदारक घटना थी उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए फ़ारसी और अंग्रेजी के वे बहुत अच्छे विद्वान थे उनके हाथ में कहीं से दारा शिकोह द्वारा फारसी भाषा में अनुदित उपनिषद हाथ में लगा वे उसे पढ़कर आश्चर्यचकित हो गए उन्होंने बाइबिल पढ़ी थी और हिंदुत्व के संबंध में ऐसे ही कुछ पढ़ा था क्योंकि उस समय प्राचीन शास्त्रों को छोड़कर हिंदुत्व के संबंध में कोई विशेष ग्रंथ रहा हो ऐसा हमें ज्ञात नहीं है यदि किसी ने हिंदू धर्म के संबंध में उसके ज्ञान विज्ञान के बारे में बहुत सोच करके अंग्रेजी में लिखा है तो ये राजा राम मोहन राय ही थे जब फारसी में उपनिषद को पढ़ते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं उनको ऐसा लगा कि जिस बाइबिल को पढ़कर हमारे यहाँ के युवक ईसाइत की ओर बढ़ रहे हैं उस बाइबिल से कहीं अच्छे तत्व धर्म के संबंध में चिंतन और दर्शन के क्षेत्र में उपनिषद में भरे हुए हैं उसके बाद उन्होंने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और नौजवानों को आह्वान करते हुए कहा कि देखो यह हमारा अपना साहित्य है हमें धर्म और दर्शन के लिए बाहर कहीं नहीं जाना है हमारे पास ही सारे तत्व बाइबल से कहीं अधिक प्रांजल अधिक स्पष्ट अधिक प्रेरणादायक रूप में विद्यमान है इनको पढ़ो इन उपनिषदों को आधार बनाकर ही उन्होंने अपनी नई संस्था का नाम ब्राह्म समाज दिया ब्रह्म शब्द उपनिषदों से लिया गया है और हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस ब्रह्म का अर्थ क्या होता है कितने लोगों को इस साहित्य ने प्रभावित किया मैंने अभी आपके समक्ष निवेदित किया था कि भारत में दर्शन की परम्परा थी ऋषि कौन है ऋषि कौन है जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया इनको हम ऋषि कहते हैं ऋषिय मंत्र दृष्टार उपनिषदों में जो श्लोक हैं वे मंत्र हैं इन मंत्रों का दर्शन उन ऋषियों ने किया और वही अनुभूति श्लोकबद्ध होकर हम तक आई कौन थे ये ऋषि पता नहीं चलता है ईशावास्योपनिषद सबसे छोटी उपनिषद है इसके भीतर कितना गूढ़ ज्ञान भरा है किंतु इसके प्रणेता कौन है कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है उपनिषद के प्रणेता कौन है अमुक उपनिषद की रचना किसने की इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कहीं पर भी नाम का उल्लेख नहीं है जहां पर नाम है वह नाम समझ लीजिए कि छद्म है श्वेताश्वतर उपनिषद नामक एक उपनिषद हमें मिलती है अब ये श्वेताश्वतर नाम के ऋषि थे या छद्म नाम है इसके संबंध में कहा जाता है कि वह छदम नाम है अन्य किसी भी उपनिषद में किसी ऋषि का नाम नहीं मिलता है